श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शिवानंद तारक के मन की गहराइयों में उन दिनों एक गंभीर उथल पुथल मची हुई थी विवाहित थे तथा पत्नी के भरण पोषण के लिए नैतिक रूप से उत्तरदायी थे परंतु उनका मन इस स्वभाव विरुद्ध कृत्रिम जीवन से पूर्णतया विरक्त था दफ्तर में काम करते हुए वे अपने प्राणों के आवेग को संभाल नहीं पाते आँखों से अश्रुधार बह निकलती और कागज पत्र जहाँ तहाँ छोड़कर वे अचानक नाव द्वारा दक्षिणेश्वर दौड़े चले आते एक दिन अवसर देखकर तारकनाथ ने अपनी विवाह तथा अंतर द्वंद की बात ठाकुर से कही इस पर ठाकुर बोले भय क्या है रे मैं जो हूँ पत्नी जितने दिन रहेगी उतने दिन उसकी देखभाल अवश्य करनी होगी थोड़ा धैर्य रख माँ सब ठीक कर देगी बीच बीच में घर जाना और जैसा कह रहा हूं वैसा ही करना उनकी कृपा से पत्नी के साथ रहने पर भी तेरी कोई हानि नहीं होगी यह कहकर उन्होंने तारक के सीने तथा मस्तक पर हाथ रखते हुए खूब आशीर्वाद दिया एक अन्य समय उन्होंने तारक से कहा था सोने के पहले चित्त लेट कर ऐसा सोचना कि मानो माँ काली सीने के ऊपर खड़ी है ऐसे चिंतन के फलस्वरूप भक्ति लाभ तथा काम जय होता है किसी दूसरे समय ठाकुर ने तारक के मन में अपना मातृभाव भी दृढ़ रूप से अंकित कर दिया था दक्षिणेश्वर में माताजी जी के नौबतखाने में रहते समय एक दिन उन्होंने कहा था वहाँ मंदिर में जो माँ है और यहाँ नौबतखाने में जो माँ है दोनों अभिन्न है स्वभाव से संयमी तारकनाथ उस दिन से स्वयं को देवरक्षित जानकर निर्भय हो गए आवश्यकतानुसार वे घर जाते और पत्नी के बीमार होने पर उसकी सेवा शुश्रूषा आदि की भी व्यवस्था करते थे परंतु स्वयं सदा अनासक्त ही रहते थे आगे चलकर इन बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने रोमा रोला को लिखा था कि उन्होंने जीवन में कभी पत्नी के साथ एक बिस्तर पर शयन नहीं किया है अद्भुत गुरु और उनके अद्भुत शिष्य तारकनाथ देख देख सीख रहे थे परंतु ठाकुर की उन पर तीक्ष्ण दृष्टि थी कि कहीं वे बिना विचार जिस जिसका अनुसरण न करें। एक बार वचन कार मास्टर महाशय का अनुकरण करते हुए उन्होंने भी ठाकुर के वचन कर रखना प्रारंभ किया। लिख रखने में सुविधा से से हो इस दृष्टि एक दिन वे दत्तचित्त हो ठाकुर की सारी बातें गौर से सुन रहे थे पर अचानक ही ठाकुर बोल उठे क्यों रे ऐसा क्यों सुन रहा है तारक लज्जित होकर मौन रहे ठाकुर बोले तुझे यह सब नहीं करना होगा तुम लोगों का जीवन अलग है उस दिन से उनका लिखने का संकल्प दूर हो गया तथा जो कुछ लिखा था जो कुछ लिखा जा चुका था वह गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया गया उनके जीवन में इस प्रकार की और भी घटनाएँ घटी थीं एक बार दक्षिणेश्वर में एक वैष्णव साधु आए थे उनके संप्रदाय के लोग कृष्ण को मानते थे पर राधा को नहीं उन साधु की इच्छा थी कि तारक आदि युवक भक्तगण उनके निकट आएं, परंतु ठाकुर ने कहा उनका मत अच्छा हो सकता है पर मेरे मन के अनुकूल नहीं है भगवान की लीला भी चाहिए अतः तारक का वहाँ जाना बंद हो गया तारक जब राम बाबू के मकान में रहते थे उस समय नित्य गोपाल भी वहाँ रहा करते थे ठाकुर नित्य गोपाल के भगवत प्रेम एवं भावावस्था आदि की प्रशंसा करते थे परंतु उन्होंने तारक को सावधान कर दिया था देख तारक तू नित्य गोपाल के साथ ज्यादा मेलजोल मत रखना उसका भाव अलग है वह यहाँ का आदमी नहीं है लोक व्यवहार की दृष्टि से जितना आवश्यक था उसके अतिरिक्त नित्य गोपाल के साथ तारक का जन्म सभी वार्तालाप आदि उसी दिन से बंद हो गया ठाकुर के सेवा में तारक सर्वदा तत्पर रहा करते तथा अवसर ढूंढते रहते थे बाद में उन्होंने कहा भी था हम लोग कितने भाग्यवान हैं उन्हें पान लगाकर खिलाया है तंबाकू सजाकर पिलाया है उनकी सेवा की है और उनसे कितना प्यार दुलार पाया है पर ठाकुर इस सेवक के सभी प्रकार की सेवा ग्रहण करने को राजी नहीं थे ठाकुर के झाऊ तला की ओर शौच के लिए जाने पर उपस्थित भक्तों में से कोई उनका गढ़ुआ लेकर जाया करता था एक दिन और कोई न रहने के कारण तारक ही गड़ुआ लेकर गए शौच से लौटकर जब ठाकुर ने देखा कि तारक गड़ुआ लेकर आए हैं तो बोले तू क्यों जल का गढ़ुआ ले आया तेरे हाथ का जल मैं कैसे लूँ तेरी सेवा मैं कैसे ले सकता हूँ तेरे पिता के प्रति मैं गुरु के समान श्रद्धा जो रखता हूँ